शांति शांति ही ओ हम वेदोक्त धार्मिकता क्या है इस पर विचार कर रहे हैं हम अपने धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं तो ये धर्म वैदिक कैसे है तो वैदिक वो तब हो सकता है जब वो सबके लिए हो वैदिक तब हो सकता है जब सब समयों में हो सब परिस्थितियों में हो और वैदिक तब हो सकता है जब सब स्थानों पर हो तो ऐसी चीज जो हमारे अंदर सबके लिए ठीक है सब स्थानों के लिए ठीक है सब परिस्थितियों सब समयों के लिए ठीक है उस ठीक रखने का जो प्रमाण है उस प्रमाण को हम धर्म कहते हैं और धर्म को जानने के लिए वेद को मनु ने परम प्रमाण कहा है और उस मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में धर्म का लक्षण देते हुए दश लक्षण धर्म की चर्चा की है हमने इसमें पीछे धृति क्षमा दम अस्तेय इन चार बातों पर विचार किया तो धैर्य रखना सहनशील होना इंद्रियों का दमन करना और अपने अंदर दूसरे की वस्तु न लेने का भाव रखना इन चार बातों का विवरण वर्णन इसमें मिलता है उसके आगे जो है वो कहता है धृति क्षमा दमोस्ते यम शौचम शौचम जो शब्द है वो शुद्धि का पर्याय है शुच दीपत पवित्रता से जो पवित्रता है जिस काम को करने से पवित्रता आती है जो काम होने से मनुष्य पवित्र होता है तो वो शौचम कहलाता है अर्थात ये पवित्रता संसार में बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है तो अपवित्र तो मनुष्य होता रहता है जो अनावश्यक है वो उसके पास एकत्रित होता जाता है शरीर के अंदर शरीर के बाहर स्थान में वस्त्रों में वस्तुओं में तो ये जो पवित्रता का भाव है इसको हम बाहर स्थूल वस्तुओं से लेकर वस्त्र शरीर और शरीर के अंदर मन बुद्धि आदि तक भी ले जा सकते हैं ये पवित्रता हमारी क्यों आवश्यक है क्योंकि हम कोई भी चीज़ जैसी चाहते हैं वैसी न होना ये अपवित्रता है हमको शरीर में पवित्रता सुख देती है हमको पवित्रता प्रसन्नता देती है क्योंकि समानता से आत्मा शुद्ध है पवित्र है नित्य है बुद्ध है मुक्त है तो आत्मा जैसे पवित्र है तो वो पवित्रता उसके संबंधी जो वस्तु है स्थान है उनमें भी होनी चाहिए मन को पवित्रता प्रभावित करती है अपवित्रता मन को मलिन बनाती है ग्लानीयुक्त बनाती है खिन्न बनाती है दुखी करती है और मन को पवित्रता आह्लादित करती है प्रसन्न करती है और सुखी करती है वैसे ही पवित्रता शरीर में भी जो बाही और आभ्यंतर दोनों तरह की वो पवित्रता हमको बलवान बनाती है सुखी करती है हमारे दुख कष्टों को दूर करती है। हमारे रोग कुछ भी तो नहीं है या तो किसी वस्तु की कमी है या कोई अधिकता है जो अधिकता है वो अपवित्रता है जो व्यर्थ है वो अपवित्र है हम उसको अपने शरीर से बाहर कर देते हैं तो हमारा शरीर पवित्र कहलाता है हमारे शरीर के ऊपर जो चीज़ है वो आवश्यक और उचित है तो पवित्र है अनावश्यक और अनुचित है बोझ है बेकार है तो दुख का कारण होने से अपवित्र है ये हमारी जो पवित्रता है ये हमें दूसरों की जो अपवित्रता है उससे अपने को दूर रखने के लिए प्रेरित करती है यदि किसी को स्वच्छ रखने की रहने की आदत है तो जो लोग अस्वच्छ रहते हैं अपवित्र रहते हैं अशुद्ध रहते हैं वो अपने को उनसे दूर रखना पसंद करता है वो अपने को दूर रखता है क्योंकि उसे अपवित्रता से जो कष्ट होता है तो इसीलिए तो अपने अंदर से अपवित्रता को दूर करता है और वही अपवित्रता उसे समाज में स्थान में घर में मिलती हो व्यक्ति में मिलती हो तो निश्चित रूप से वो उससे दूर होना चाहेगा उस अपवित्रता से अपने को अलग करना चाहेगा तो इसलिए पवित्रता जो है उसको धर्म के लक्षण में सम्मिलित कर दिया अर्थात जो व्यक्ति पवित्र रहता है तो पवित्रता केवल शरीर की नहीं पवित्रता केवल वस्तु की नहीं पवित्रता केवल वस्त्रों की नहीं पवित्रता मन की मन पवित्रता इंद्रियों की पवित्रता आत्मा की पवित्रता बुद्धि की तो ये पवित्रता हमें प्राप्त हो तो उसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है हमें हर जो बुराई है जो मलिनता है जो दुख है उसे दूर करने का यत्न करना पड़ता है तो मनुष्य जैसे वस्तुओं के अंदर से अनावश्यक वस्तुओं को हटा देता है जैसे अपने वस्त्रों में से अनावश्यक तत्व मैल को हटा देता है अपने शरीर पर स्नान कर आदि करके तेल सुगंध लगा करके अपनी मलिनता को दुर्गंध को हटा देता है शरीर के अंदर वस्तुओं का उपयोग भोजन आदि के द्वारा अच्छी का करके बुरी को हटा देता है तो वैसे ही मनुष्य के अंदर जो विचार हैं वो भी दोनों तरह के वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं तो वो भी हमारे अंदर अपवित्रता पैदा करते हैं बुराई पैदा करते हैं दुख पैदा करते हैं इसलिए ऐसे विचारों को अपने से दूर रखना तो ये जो पवित्रता है जो मन से लेकर के समाज में विचारों से लेकर के वस्तुओं तक शरीर तक स्थान तक चली गई उनको पवित्र रखने का जो स्वभाव है ये धार्मिकता है क्योंकि पवित्रता रखने का स्वभाव बाहर होता है तो उसके अंदर अंदर भी आता है आ सकता है तो पवित्रता का भाव हमें सब स्थानों पर रखना चाहिए सबके साथ रखना चाहिए ये इस ये सबसे बड़ा इसका क्या है कि हमारे अंदर की जो पवित्रता होने से हमारा जो प्रतिबिंब है हमारा जो वस्तुओं के प्रति ज्ञान है वो यथोचित होता है साक्षात होता है जैसे दर्पण है तो दर्पण में कोई चीज़ कब साफ दिखती है तो दर्पण में कोई चीज़ तभी साफ दिखती है जब दर्पण मलिन न हो दर्पण में पवित्रता हो उसके पर धूल न हो तो जितनी पवित्रता होगी उतना ही प्रतिबिंब श्रेष्ठ होगा तो वैसे ही हमारे विचार जितने पवित्र होंगे तो हमारे अंदर जो वस्तु जो हम देखना चाहते हैं जिससे संपर्क रखना चाहते हैं जो हमारे से जुड़ी है उसको हम उतने ही अच्छे रूप में जान सकते हैं देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति दो तरह के विचारों वाला नहीं होता उसके वो जो कहता है वो एक ही तरह की बात होती है एक ही तरह का विचार होता है इसलिए वो जो कहता है हम उसे स्वीकार कर सकते हैं जो ऐसा नहीं है कि वो कह कुछ रहा है और सोच कुछ रहा है तो वो अपवित्रता होगी तो पवित्रता जो है वो सरलता के से जुड़ी हुई है सहजता से जुड़ी हुई चीज़ है क्योंकि जो स्वाभाविक है सरल है सहज है उसके अंदर कोई मिलावट है कोई अनपेक्षित वस्तु है तब अपवित्रता पैदा करती है जो ज, वस्तु जैसी है जितनी है जैसी चाहिए वैसी है तो वो पवित्र कहलाती है इसलिए मनु महाराज कहते हैं कि आपको पवित्र रखने के लिए क्या करना होगा कि शरीर को पवित्र रखने के लिए जल का उपयोग करना होगा और मन को पवित्र रखने के लिए जो सत्य व्यवहार है सत्य आचरण है उसको रखना होगा बुद्धि को पवित्र रखने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी ज्ञान अज्ञान का विवेक करना होगा तो अद्भिर्त्राणी शुद्धि मन सत्य न शुद्धि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा कहता है कि आप अपने आत्मा पर मलिनता नहीं आने देना चाहते यद्यपि आत्मा स्वभाव से पवित्र है वो स्वभाव से उसमें कोई मलिनता नहीं है लेकिन संसर्ग से मलिनता की प्राप्ति होती है तो ये कहता है कि यदि आप तप करते हैं और बुद्धिपूर्वक करते हैं ज्ञानपूर्वक करते हैं तो आप अपनी आत्मा को भी पवित्र रख सकते हैं और अपनी बुद्धि को भी कैसे पवित्र रख सकते हैं कहता है विद्या ज्ञान जब ज्ञान होता है तो मनुष्य उचित अनुचित का विवेक कर सकता है तो हमें शुद्ध रखने की क्या क्या चीजें हुई वो कहता है हमें अपना शरीर शुद्ध रखना है हमें अपना मन शुद्ध रखना है हमें अपनी बुद्धि शुद्ध रखनी है और हमें अपने आत्मा शुद्ध हमारे जो रखने के साधन हैं शरीर तो सारे बाह्य शुद्धि का प्रतीक हो जाता है कि शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे वो वस्त्र है स्थान है पात्र है जो भी वस्तु हमारी जुड़ी हुई हैं वो शरीर तक है तो शरीर की जो शुद्धि है वो जल से और जो जो वस्तु जैसे जैसे शुद्ध होती है कोई अग्नि से कोई जल से कोई वायु से कोई सूर्य से हमारे यहाँ जब बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं विषाणु आ जाते हैं वो सूर्य की ताप से वो समाप्त होते हैं तो सूर्य से भी हमें शुद्धता की पवित्रता की प्राप्ति होती है और इसीलिए अग्नि को पावक कहते हैं पवित्र करने वाला कहते हैं अर्थ तो बहुत सारी चीज़ें जो मलिनताएँ हैं वस्तु को जब अग्नि में रखते हैं अग्नि में जला देते हैं अग्नि में डालते हैं तो वो मल नष्ट हो जाता है वो मल समाप्त हो जाता है तो उस मल को दूर करने के लिए अग्नि काम करता है उसको झाड़ने का काम करता है मल को दूर करने का इसलिए उसका नाम पावक है तो पावक अर्थात पवित्र करने वाला तो ये जो पवित्रता है ये बाह्य साधनों से बाह्य वस्तुओं की होती है और आंतरिक साधनों से आंतरिक उपायों से हमारे अंदर की पवित्रता आती है और वो हमारे अंदर की पवित्रता के लिए हमें ये ध्यान रखना है हमारा मन बुद्धि आत्मा ये पवित्र होना चाहिए तो आत्मा हमारी अंतिम वस्तु है जो इस सबका स्वामी है उसको पवित्र रखने के लिए उस तक पवित्रता रख पहुँचाने के लिए हमें मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है क्योंकि सारे जो अपराध होते हैं वो अपवित्रता है अपराध का अभिप्राय ही अपवित्रता या बुराई है हमारे सारे दुख अपवित्रता के परिणाम से होते हैं तो ये जो अपवित्रता है ये अपवित्रता हमारे विचारों में हमारे मन में न तो वो कहते हैं कि मन सत्यन शुद्धि थी हमारा मन पवित्र है इसकी सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर जो विचार आता है उसमें कहीं झूठ नहीं होता कहीं मिथ्या नहीं होता ये उसके अंदर कोई बात गलत भी है तो उसकी न जानने के परिणाम स्वरूप तो हो सकती है उसकी जानकारी का अभाव तो हो सकता है झूठ तो वो है जो मैं जानता तो हूँ पर जैसा जानता हूँ वैसा कहना नहीं चाहता या वैसा नहीं कहता ये असत्य है मैं जो चीज़ जैसी जानता हूँ जैसा मुझे पता है मैं वैसा ही मानता हूँ वैसा ही बोलता हूँ वैसा ही करता हूँ तो वो व्यवहार मेरा सत्य कहलाता है सत्य का सीधा सा है जिसकी सत्ता है असत्य वो होती है जिसकी सत्ता तो है नहीं है और आप उसे साबित करना चाहते हैं उसे प्रतिपादित करना चाहते हैं उसे मानना चाहते हैं तो इसलिए उसका नाम ही असत्य है अर्थात जिसकी सत्ता ना हो और जिसकी सत्ता ना हो और आप उसे माने तो परिणाम आपके सामने है कि आप भोजन है ही नहीं और भोजन कर रहे हैं तो भोजन करेंगे कैसे और उससे तृप्ति कैसे होगी जो खाने लायक नहीं है उसे खाने से आपको खाने का लाभ कैसे मिलेगा तो इसलिए सत्य और असत्य का जो अंतर है वो यही है कि जिसकी सत्ता है उसका वैसा रूप है, वो है सत्य और जो है नहीं और आप उसे देखते हैं बताते हैं तो वो असत्य है तो यहाँ पर धर्म के रूप में उन्होंने कहा कि भाई जो शुद्धता है पवित्रता है वो हमारे जीवन में हमको धार्मिकता देती है ये धार्मिकता के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है बुराई और अच्छाई में एक मोटी चीज़ है बुराई तो स्वाभाविक रूप से जमा होती रहती है तो हमें स्वाभाविक रूप से उसे हटाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए हमारी जो मानसिक पवित्रता है ये हम तभी रख सकते हैं या तभी रहती है जब हम इस पर निरंतर सोचते रहते हैं विचार करते रहते हैं कि भाई जो काम हम कर रहे हैं वह कोई गलत तो नहीं है या ऐसा तो नहीं है जैसा है नहीं वैसा हम उसे कह रहे हैं तो मन को पवित्र करना ये हमारे जीवन की पवित्रता का मुख्य आधार है और मन पवित्र कैसे हो सकता है वो मन पवित्र तब हो सकता है जब आपका ज्ञान पवित्र हो आपकी जानकारी ठीक ठीक हो जब आपकी जानकारी ठीक ठीक होगी तो आपका विचार आपका चिंतन आपका मनन आपका विश्लेषण अपने आप ठीक होगा तो इन्होंने कहा कि बुद्धिर ज्ञाने न आपने गीता की एक पंक्ति पढ़ी होगी न ही ज्ञात पवित्र किंचित विद्य कहता है कि संसार में ज्ञान न न सदृश पवित्रम यह विद्यते ज्ञानेन सदृश पवित्रम इह न विद्यते यह न विद्यते इस संसार में कुछ भी नहीं है क्या नहीं है ज्ञानेन सदृश पवित्र तो जितना ज्ञान पवित्र है वो पवित्रता की पराकाष्ठा है कसौटी है तो उससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है इसलिए जो व्यक्ति जानता है जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे हम पवित्र मानते हैं वो अज्ञान की बात करता ही नहीं है वो ज्ञान की ही बात करता है तो वो जो पवित्रता है ज्ञान के कारण से जो बुद्धि की पवित्रता है वो बुद्धि की पवित्रता हमारे मन की पवित्रता का कारण है क्योंकि हमारे पास जानकारी यदि ठीक है और सही है तो हम कभी भी उसे असत्य नहीं होने देते इसीलिए आत्मा अपने आप पवित्र हो सकता है इसलिए मन बुद्धि शरीर की पवित्रता को धार्मिकता से जोड़ा गया है ओ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 चा